प्रारंभ में भगो एक ज्ञान से सब का ज्ञान होता है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्या का विभाग कर दिया परा अपराध दो विद्या है अपरा विद्या में सब वेद और अंग के साथ सब कथन करने के बाद परा विद्या को से पृथक कहा गया अथ परा विद्या यह तद अक्षरम अधिकम्य थे तो ब्रह्म विद्या ही है पराविद्या उसको अलग क्या है कर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में भेद भी है ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म है सत्य वस्तु को प्रकाश करने वाले ब्रह्म विद्या है उस पारमार्थिक विषय का ज्ञान है ब्रह्म विद्या और बाकी जितने सब अविद्या के अंतर्गत है कर्म ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान करना पड़ता है कर्म का किंतु ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कुछ कर्तव्य नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन है ज्ञान प्राप्त होने के, के बाद कुछ कर्तव्य नहीं कर्म ज्ञान होने, होने, तो होने के बाद कर्म अनुष्ठान की आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद किसी की आवश्यकता नहीं कुछ करने का है ही नहीं तो ब्रह्म ज्ञान क्या है ब्रह्म विषय ज्ञान ब्रह्म के लिए ष्टम अंत में कह दिया वह तो ब्रह्म क्या है उसमें अदृश्यम अग्राह्य कह करके ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप कह करके अंत में कहा यद भूतयोनिम परिपश्यती तो धीरा धीरा भूतयोनिम तो तो धी परिपश्यती भूतों का कारण सारे भूतों का कारण ब्रह्म जो ब्रह्म अदृश्य अग्राह्य निर्विशेष ब्रह्म है नाम रूपादिहित है निष्क्रिय है ब्रह्म सारे ब्रह्मांड भूत भूतभौतिक प्रपंच का कारण कैसे है इसके लिए आगे प्रारंभ करते हैं आगे भाष्य में भूत अक्षरमितुक्तम भूता नाम योनि कारणम अक्षर ब्रह्म है ये कहा गया भूत योनि परिपश्यंती धीरा विवेकी इसी प्रकार उसके ब्रह्म को जानते हैं पहले तो कहा अदृश्य आगे कहता परिपश्यंती श्रुति में कहा गया तो उसका स्पष्टीकरण है धीर विवेकियों को वेदांत वाक्य श्रवण करने पर ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति में ब्रह्म के अभिव्यक्त होती है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान कहते हैं तो वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है वृत्ति व्याप्ति होने से परिपश्यंती शब्द का प्रयोग होता है और अदृश्य इसलिए कहा जाता है फलव्याप्ति नहीं वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य तो है चैतन्यजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं होता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश ही तो फलव्याप्ति का अभाव है अदृश्य कह करके और परिपशन धीरा कह करके वृत्ति व्याप्ति का विषय है ब्रह्मा ये कहा गया तो भी भूतों का योनि भूतों की योनि कारण कैसे होगा निर्विशेष तत्क भूतवनीतम ये उच्य थे प्रसिद्ध दृष्टानते ही प्रसिद्ध दृष्टान्तों के द्वारा भूतयोनि ब्रह्म कैसे श्रुति में कहते हैं यथोर्ना सृजते गृहणते चथा पृथिव्याम ओषध संभवती यथा पुरषा के केशलोमानी तथा क्षरा संभवती यथा यृष्टान्त उन्नना भी सृजते गृहणते च उन्नना मकड़ी कहते लोटा कीट धागा सूत्र बनाता है जब चाहता है उसको अंदर भी ले लेता है ऊपर से नीचे आता है और कभी यदि कोई उसको पकड़ना कोई पकड़ना है कुछ लगा हाथ लगाए कुछ मारना चाहेगा उस तरह के ऊपर ही चल जाता है उस तरह को अंदर ले लेता है सृजत और ग्रहण सृष्टि करता है ग्रहण करता है ये उन्होंने भी दृष्टान्त इसलिए दिया गया एक अद्वितीय ब्रह्म और जगत को बनाएगा कैसे लोक में कोई शिल्पी घर बनाता है घाटो बनाता है कुलाला समर्थ होने पर भी उपादान कारण अलग लाना पड़ता है तभी तो बनता है और ब्रह्म अद्वितीय है उपादान कारण नहीं सहाय नहीं कुछ नहीं कैसे बनाएगा उसके लिए दृष्टान्त है जैसे उन्ना भी सृजते किन्तेच वो जो धागा बनाता है उसका उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है वह कहीं से बाहर से सामग्री नहीं लाता है यथा पृथ्व्याम औषध संभवती ये दूसरा दृष्टांत है पृथ्वी में औषधो गृह आबादी उत्पन्न होते हैं तो जगत नामरूपात्मक रूपात्मक जगत का उपादान कारण ब्रह्म होगा जिस प्रकार पृथ्वी से अभिन्न होकर के व्रीयवादी उत्पन्न होते भिन्न नहीं है तो उसे उत्पन्न होते नष्ट होते तो पृथ्वी रूप और विलक्षण कार्य नाम रूपादि जगत विलक्षण है जड़ है ब्रह्मचेतन है चेतन से जड़ विलक्षण के उत्पन्न होगा उसके लिए दृष्टान्त यथा पुरुषार्थ केसलम आनी पुरुष सदरूप है चेतन उसे केशलम उत्पन्न होते विलक्षण है।, है इसी प्रकार तथा उसी प्रकार अक्षराध यह विश्वम संभव होती ये विश्व तारे जगत की उत्पत्ति संभव है अक्षर ब्रह्म से ये तीन दृष्टान्त ने कि दृष्टान्त दिया स्पष्ट ज्ञान समझने के लिए ज्ञान के लिए उनना भीर भी दृष्टान्त है नीर हरे टीका में अच्छा टीका नहीं हुआ यथा लोके भाषे में प्रसिद्धम यथाकण्ठ जिस प्रकार जिस प्रकार कहते मतलब ये प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध दृष्टान्त क्या प्रसिद्ध है उन्ननाभि सृजति गिन्नते च उन्ननाभिकार लूता कीट लूता धागा बनता कीट किंचितरम अनपेक्ष सृजते स्शर व्यती तंतून बहि प्रसार प्रसारयतीनता गृहते चृह्ण किंचित भाव आदय अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करके ही स्वयं सृष्टिकर्ता है सृजति धागा बनाता है सो शरीर अभ्यत अभ्यतः ने वह शरीर से भिन्न नभिन्न शरीर से ही निकलता है और धागा केवल एक नहीं धागा बना करके जाली जैसे बनाता है बहुत सुंदर जाली बनाता है उसमें कीड़े कोई लग जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं उसको पकड़ कर खा लेता है सो शरीर से अभिन्न होते हुए तंतुन वही प्रसारित तंतु बाहर फैला देता है कभी जरूरत पड़ता है तो पुनः तानी गृहणते च उनको ग्रहण कर लेता है अंदर ले लेता है गृहती गृहणती गृहणाती पर स्वात्म भाव में अपने शरीर से निकल आता शरीर को लेकर के अंदर ले, ले लेता है तो अपने स्वरूप में एक, एक एक कर लेता है एक दृष्टान्त हुआ दूसरा दृष्टान्त यथाच पृथ्व्या औषधे बृह बिरी आदि स्थावरानता पृथ्वी में औषधि बिरी उत्पन्न होते हैं टीका में दिया ब्रह्मन कारणम सहाय शून्यवाद कुलावत ये अनुमान करते एक अद्वितीय ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता है सांख्य लोग भी कहेंगे तार्किक न्याय के लोग भी कहेंगे अद्वितीय ब्रह्म कोई सहाय नहीं वो कैसे कहा होगा क्या बनाएगा लोके में दिखा जाता है कुलाल घाटा बनाने के लिए समर्थत है किंतु खाली कुलाले व्यक्ति है सहाय कुछ नहीं दंडा चक्र नहीं मिट्टी भी नहीं कुल घाटक नहीं बना बना सकता है सहाय हो तो बनाएगा कोई भी हो सहाय शून्य हो तो नहीं कर सकता है इसी प्रकार है हो तो गया सहाय शून्य तम कुल में है कुलाल मात्र बत कुलाल मात्र उसके पास कोई सहाय नहीं दंड चक्र नहीं मिट्टी भी नहीं तो वटन नहीं बना सकता है इसी प्रकार ब्रह्म भी जगत का कारण नहीं होगा क्योंकि कोई सहाय नहीं है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं तो सहाय कहां से आएगा तो कैसे जगत बनाएगा तो जगत का कारण नहीं होगा ये जो अनुमान कहते हनुमान में हेतु सहाय शून्यत्व व्यभिचारी है दिखाते कहीं भी यदि हेतु रहे साध्य नहीं रहे वे तो विचार हो गया जहां जहां बनी वहां वहां धूम बहुत स्थल में दिखा दिया वन्नी है धूम भी निकलता है तो वन्नी के हेतु करके धूम साध्य हो जाएगा क्योंकि कहीं कहीं वन्नी है धूम नहीं है बहुत स्थल में वन्नी धूम दोनों है तो धूम बनी को देख करके एक साथ व्याप्य व्यापक भाव ग्रहण हो जाता है यत्र धूम तत्र बनी कहता है यत्र वनि तत्र धूम ये क्यों नहीं होगा दोनों तो वनि धोम दिखते हैं तो ये कहता है जहां धूमे वहां बनी है। ये कहता है जहां जहां बनी वहां वहां तो उसमें व्यविचार दिखाते हैं आये गोल को लोहो पिंड लाल हो गया अग्नि से बनी रही उसमें धूम तो यत्र वनि तत्र धूम व्याप्ति का व्यविचार हुआ व्यविचार होने से अन्य हेतु बना करके धूम सिद्धा नहीं कर सकते व्यविचार हो गया इसी प्रकार जो है, दिया सहाय शून्यत्व इसमें अनेकांतिक का उक्तम अनेकांतिकत्व का व्यविचार उन्न नष्टान्त रन ना भी दृष्टान्त नहीं चाहिए उन्न ना भी दृष्टान्त रन नृष्टान्त के द्वारा व्यविचार कहा गया उन्न ना सहाय शून्य अपने से बिना कोई सहाय के बिना धागा बनाता है अर्थात निमित्त उपादान कारण एक से बिना ही बना देता है ये हो है कि प्रथम दृष्टान्त के द्वारा द्वितीय दृष्टान्त दिया पृथ्वी आम आगे अनुमान करते ब्रह्मा जगतो नोपादान तद अभिन्नवाद स्वरूप से ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म जगत से अभिनय भिन्नता ही नहीं ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है अभेदे में उपादन कान कैसे होगा स्वरूप से ब्रह्म अपने स्वरूप का उपादान कहने नहीं अपने स्वरूप है अपने स्वरूप का उपादान कहना नहीं बताए स्वरूप से चार नोट में कह दिया कुला नहीं पाँच हाँ ब्रह्म अपने स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार उपादान कान नहीं क्योंकि अभी नहीं इसी प्रकार जगत का भी उत्पादन कारण नहीं होगा क्योंकि जगत ब्रह्म से अभिन्न है ब्रह्म जगत से अभिन्न है तो ब्रह्म से जगत भिन्न है क्या ब्रह्म से जगत भिन्न है या नहीं अभिन्न है भिन्न नहीं, नहीं उनसे अभिन्न कहा अभिन्न भिन्न नहीं है जगत नहीं उनसे उपादान कारण नहीं होगा ये अनुमान अंतरस्य अनेकांतिक महाकतः भी व्यविचारी क्योंकि पृथ्वी में ब्रीअबादी उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी ही है पृथ्वी से भिन्न नहीं है जो पेड़ पौधा धान आदि तो है तो पृथ्वी ही अभिन्न होने पर भी पृथ्वी का पृथ्वी उत्पादन काने यथा च पृथ्वी भाष्य में यथा से पृथ्व्या ओषदेव संभवंतीदि स्थावरांता ब्रिधान आदि धावरा पेड़ बड़े बड़े स उत्पन्न होते हैं ये हो अभिन्न होकर के उपादानकार है आगे हैं, स्वात्मा व्यतिता है प्रभवती स्वात्मन अव्यतिता पृथ्वी से अभिन्न ही भिन्न नहीं होते हैं वीरियावादी उत्पन्न होते हैं अव्यतिरिका ठीक टीका मैं ब्रह्... मासे अथा जग न ब्रह्मोपादन तद विलक्षण जगत ब्रह्म न ब्रह्मोपद क्या सामसे ब्रह्मोपदान ब्रह्म उपाद जगत तगत ब्रह्मोपादन न जगत ब्रह्मोपादन न अर्थ जग अर्था ब्रह्म जगत का उपादनकार नहीं है। क्यों नहीं तद्विलक्षण विलक्षण तो ब्रह्म से विलक्षण ही जगत है उपादान कारण हो मिट्टी उपादान कारण घट मिट्टी मिट्टी रे सादृश्य समान है तद्विलक्षण नहीं समान है घट भी मिट्टी है सुवर्ण से बनाए भूषण सोना ही है किंतु यदि ब्रह्म जगत का उपादान कारण होता तो ब्रह्म चेतन है तो जगत भी चेतन होना चाहिए ब्रह्म नाम रूप रहते तो जगत भी नाम रूप तो रहित तो होना चाहिए जगतों से विलक्षण है विलक्षण होने के कारण ब्रह्म उसका उपादान कारण नहीं बनेगा क्योंकि व्याप्ति बताते यद यदि विलक्षण तद तद उपादान का न होती तंतु घट से विलक्षण है विलक्षण है इसे तंतु घट घट तंतुपादान का नहीं है यद यदि विलक्षण तद तदुपादान का न होती यथा घट न तंतुपादान घट तंतु से विलक्षण है तंतुपादान तंतु उपादान का नहीं है घटो न तंतुपादान का घट तंतु उपादान तंतु घट का उपादान कारण नहीं घट न तंतुपादान का तत् घट तदुपादान का न क्योंकि घट तंतु से विलक्षण है इसी प्रकार ब्रह्म जगत ब्रह्म उपादान का नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म से भी लक्षण है ये अनुमान के लिए अस व्यभिचाराथम आह दूसरा व्यचार कहते विलक्षण होने पर उत्पादन का होता है यथाच सतह, यथाच, सतो यथाच सतह यथा चत यथा शीवत पुषाद केशलोमा केशो संभव विलक्षणानि यथाच सतह पुरुषाद सत स विद्यमान सत्यमान विद्यमान का जीवत जीते जी मनुष्य शरीर से पुरुष से केश लोम निकलते हैं तो केश लोम और मनुष्य शरीर में विलक्षण है केस लंबा लंबा काटेंगे तो कष्ट होता है अभिमान हो तो <laughs> केश में अभिमान तो बड़ा कष्ट होगा कोई काट दिया तो अंदर बाद में नाराजो करेंगे नहीं पता है <laughs> इतने लंबे लंबे, लंबे बालक कटवा दिया <laughs> बड़े अभिमान होता है दर्पण लेकर उसको देखते रहते हैं कितना अच्छा दिखता है कोई तो लंबा करके सुंदर सजाता है कोई वीरतव वैसे बनाता है देखता हमको देखने पर सब लोग वीरतव तो कहेंगे मारा दिखता है ना तो विभिन्न प्रकार कोई किसी प्रकार सजाता है वो सबके सामने तो नहीं अंदर अच्छे दर्पण से देखते हैं छोटे हो बड़े हो जटा वाले हो कटिंग करने वाले हो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए काटने के कहेंगे तो चिप कर दूर में रहेंगे के पास में जाएंगे तो कहीं काट दो कोई कहीं ऐसे करते अभिमान होने पर कष्ट होता है कि वास्तव कष्ट नहीं होता है केसलों में आज शरीर में थोड़ा सा लग गया तो थो, थोड़े सोई थोड़ा लग गया तो कष्ट एक मच्छर काटता तो कितने कष्ट और के बाल को काट देते हर महीने काट कर फेंक देते हैं कैसलों विलक्षण होने पर भी उसके शरीर से बना पुरुष जीवित शरीर से विलक्षण हुई यथे दृष्टता तथा विलक्षण सलक्षण चमित्तापेक्षा यथोत्थक्षण अक्षरा संभवपति इ संसार्डले विश्व समस्त जगत ये दृष्टि दृष्टाते इसी प्रकार विलक्षण विलक्षण के लिए कौन दृष्टांत दृष्टि पुषलक्षण लक्षण के लिए क्या वा दी अनियमिततापेक्षा के लिए उन्नना भी यथोक्तलक्षणाद तो अक्षरा संभव इस प्रकार अदृश्य अग्राह्य नाम रूपये तो अक्षर ब्रह्म से समुत्प्य समुत्प्यते ये सारी जगत उत्पन्न होता है निमित्तांतर रहित तो होने पर भी हो जाएगा और समान समान संलक्षण है संलक्षण तो अभिन्न तो भी हो जाएगा अरे विलक्षण होने पर भी हो जाएगा ये संसार मंडली यहाँ संसार में समस्त जगत विश्वम सम जगत विश्व समस्त जगत टीका में एक दृष्टि सर्वानुम अनेका योज शक्यमती शम प्रत्याह जितने तीनों अनुमान एक दृष्टानते भी सब व्य विचार बता सकते एक दृष्टि एक दृष्टान्त करेंगे तो यदि का व्यभिचार हो जाएगा तीन दृष्टान्त अलग अलग क्यों दिया अनेंति कथम योजना प्रति कहते हैं अनेक दृष्टान उपादन तो सुखाथ प्रतिबोधनार्थ सुखे अर्थ से प्रतिबोधनार्थम अर्थ से सुखेन अर्थ प्रबोधन ज्ञान कराने के लिए अनेक दृष्टान देते हैं अनेक दृष्टा देकर के दिमाग में आ जाए इसे निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म से उसे विलक्षण जड़ात्मक नाम रूपात्मक ब्रह्म से भिन्न नहीं होने पर भी उपादान कारण से भिन्न नहीं कार्य और सहाय नहीं होने पर भी ब्रह्म से जगत हो सकता है इसे सहाय के लिए कहेंगे माया है सहाय माया किंतु वस्तु तो नहीं है वस्तु तो नहीं उनसे सहाय शून्य है कोई सहाय ही नहीं वास्तव पदार्थ सांख्य लोग को तो कहते प्रकृति प्रधान चेतन पुरुष से भिन्न है सत्य है वो जगत का हो जाएगा मिलकर करके किंतु वेदांत में माया को ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते हैं उसकी सत्ता नहीं वो भी अनिर्वचनी वो भी कल्पित है तो अद्वितीय ब्रह्म से सहाय शून्य होने पर भी लूता कीट से ये बनाता है इसे जगत हो सकता है सुख से अर्थ कारण को भूतवनी पर ब्रह्म उसका ज्ञान कराने के लिए दृष्टान्त दृष्टान्त दिया क्रम नियमा विवक्षा अये मंत्र आरभ थे आगे तो सृष्टि तो हुई किंतु किस क्रम से सृष्टि क्रम के नियम व्यवक्षा भक्त मीचा व्यवक्षा के लिए आगे मंत्र आरंभ करते हैं तपसा चियते ते ब्रह्म तत्वअनम अभिजाते अन्ना प्राण मन सत्यम लोक कर्म शुचा मृतम ब्रह्म तपसा चीयते चियाचय तपसे बुद्धि को प्राप्त करता है ब्रह्म बढ़ जाता है थोड़ा तप करने पर सृष्टि के पहले ततो अन्नम अभिजाते उससे अन्न उत्पन्न होता है यह अन्न कहेंगे अव्याकृत माया विशिष्ट चेतनता माया को कहेंगे वो कारण रूप है अन्न अन्नम अभिजा थे कारण से फिर अन्नाथ प्राण सूक्ष्म है हिरण्य गर्भ फिर मन सत्यम ये भूत पंच को सत्य कहेंगे लोक और कर्म कर्म अमृतम कर्म अमृत है नित्य फल देने वाले अवश्य फल देने से ये सब सृष्टि करता है कर्म जब को अमृत कहा भाष्य में क्रम नियम विभा तपसा चीयते ब्रह्म <coughs> ब्रह्म में सब तप क्या तपे ज्ञान यस्य ज्ञानमयं तप ज्ञान न उत्पत्ति विधिज्ञतया उत्पत्ति विधिज्ञ है ब्रह्म विधिज्ञतया विधिज्ञ होने से उत्पत्ति विषय का ज्ञान आगे उत्पन्न होगा जगत उत्पत्ति किस प्रकार उत्पत्ति है ऐसा उस उसका धाता यथा पूर्व अकल्पयत पूर्वकल्प में सृष्टिक्रम जैसे था उसी का ब्रह्म पहले माया से उसमें तो वृत्ति होती है तो वही तप है ज्ञान है उत्पत्ति विधि के होने से पूर्वकल्प में जैसे सृष्टि हुई थी उसी प्रकार विषय का माया में के परिणाम होता है वही तप है ज्ञान में तप ज्ञान भूत योन अक्षर हम ब्रह्म चीयते भूता अक्षर ब्रह्म चीयते चीयते क्या उपचियते थोड़ा बुद्धि को प्राप्त करता है तो ज्ञान इससे थोड़ा युक्त होता है उत्पीपादय इदम जगत उत्पीपादय सद उत्पादय इच्छन इच्छथ नपुंसको इच्छा करता हुआ बहुश्याम इति क्षण वाला होता है ब्रह्म उत्पीपादय उत्पादय इच्छा है एक हम बहुश्याम बहुत हो जाऊं ये क्षण ज्ञान रुपये इदम जगत इस जगत की उत्पादन करने की इच्छा से उपचित हुआ इच्छन वाला हो गया यही तप से ईक्षण वाला हो गया तपसे इच्छन होता है माया परिणाम बहुत श्याम माया विशिष्ट चेतन में जगत की उत्पत्ति के लिए अंकुरमिव बीज उच्छता गच्छति जैसे बीज अंकुर उत्पत्ति के पहले बीज पहले थोड़ा पानी लगने से फूल जाता है बीजम उच्चनताम अंकुरम उत् उत्पन्न करने करता हुआ बीज जिसे फूल जाता है इसी प्रकार ये ब्रह्म में चाह उपचय ईषण वाला ब्रह्म हो जाता है दूसरा दृष्टांत देते पुत्रम व पिता हर्षण पुत्रम उत्पादित तो पिता जो पुत्र होने के लिए पिता हर्ष से हर्ष हो जाता है प्रसन्न हो जाता है ये आया भगवान श्री कृष्ण वर्षुदेव के सारे में जब आए वहाँ परसुदेव सारे में भी कुछ विशेष ज्योति प्रसन्नता हुई पिता के सारे में पहले पुत्र में व पिता हरसेना इसी प्रकार ये तप से थोड़ा सा उपचय हुआ वृद्धि वो इक्षण वाले संकल्प वाला हो गया एवं सर्वज्ञतया स्थिति सृष्टिस्थित संहारशक्तिज्ञावत्तया उपचिता तत् ब्रह्मणु अन्नम अद्यते अन्नम भुज्यती अन्न अव्या साधारण संसारिण व्याचिकृष्ता व्याचिकृष्तावस्थारूपेण अभी जायत उत्पाद है सर्वज्ञतया ब्रम्हर्वज्ञ मैविष होने से सर्व सर्वशे ये ज्ञान उसमें है निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के सर्वज्ञ नहीं तो निर्विशेष ब्रह्म में ज्ञान कैसे होगा तो निर्विशेष ब्रह्म माया होने से सर्वज्ञ है होने से सृष्टि स्थिति संहार इसकी शक्ति है और विज्ञान भी है शक्ति विज्ञान वत्तया सर्वज्ञतया सर्वज्ञ होने से सर्व सृष्टि विषय स्थिति विषय संहार विषय ज्ञान है और शक्ति भी है केवल ज्ञान होने से नहीं शक्ति सामर्थ्य भी है सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान माया विशिष्ट से ऐसा होने से विज्ञान बतया उपचित उपचित होता है, है ब्रह्म सर्वज्ञ शक्ति है ज्ञान है तो संकल्प बहुत हो जाऊं अभी जगत उत्पत्ति के पहले उपचित बुद्धि को प्राप्त किया वही संकल्प वाला हो गया माया वृत्ति विशिष्ट ऐसे ब्रह्म से अन्नम ब्रह्म तत्व तो तो अन्नम हो थे अन्नम तो अधातु से निष्ठा करने से अन्न बनता है अद्यत अन्नम अद्यत भुज जो कहा जाता है अध से निष्ठा पर तो कार्य को न हो जाएगा हो जाएगा के बाद तो, है। तो को केवल नहीं द को भी ना हो जाता है दोनों क्रद्धाभ्याम अन्न हो जाता है तो ये अन्न यहाँ क्या है अन्न हो गया ब्राह्मण अन्नम अद्यतः पूज्य ते अन्नम अव्याकृतम अव्याकृत को अन्न कहा अव्याकृत है साधारणम संसारीणाम संसारी साधारण है अव्याकृत अव्याकृत अन्न हुआ कौन है टीका में ईश्वरत्व उपाधि होता ईश्वर की उपाधि है माया तत्व यही अन्न शब्द से कहा महाभूतादेजीवैर उपलभ्यत सर्वसाधारण्येसा यही महाभूतादीप से जन्म उत्पन्न होता है सौ अद्य भूज्यते अन्न कहा वही माया ही सारे जीव के द्वारा उपलब्ध होता है महाभूतादीपेण सर्वजीव इसलिए अन्न हो माया तत्व सर्वसाधारण होने पर भी कथम जायते ये तो सर्वसाधारण हो गया अभ्याकृत किंतु माया तो अनादि है जायते कैसे कहेंगे कथन जायते अन्नम अभिजाते माया तत्व यदि अन्न है वो तो अनादि है अनादि उनसे जायते कैसे कहा अनादि सिद्धत्वाद अनादिकाल से सिद्ध है इतिहाशंका उनसे कहते हैं व्याचिकीर्षित अवस्था अवस्थारूपेण अभिजायती यद्यपि अनादि है किंतु व्याचिकषित अवस्था नित्य नहीं है व्याकर्तमिष्ट तो इच्छा व्याकतमिष्ट तो नाम रूप व्याकरण होने की इच्छा संकल्प वाला इक्षण वाला ऐसे अवस्था अवस्थारूपेण अभिजाते वृत्ति विशिष्ट रूपेण चेतन के संबंध से माया में ऐसे वृत्ति होती है व्याचिकृषित अवस्था आगे व्याकरण करने नाम रूपादि मनाने के लिए जो संकल्प हुआ कुछ परिणाम हुआ तद विशिष्ट रूपेण अभिजायते अनादि होने पर भी वृत्ति परिणाम सादि है सृष्टि के पहले चेतने के संबंध से माया में ऐसे वृत्ति परिणाम होता है वो परिणाम विशिष्ट तो अभिजायतें व्याजकृत अवस्था अवस्थारूपेण अभिजाते उत्पन्न होता है कोई आगे ये में कर्मा अपूर्व समवायु भूत सूक्ष्म अव्याकृतमी के कोई कहते अव्याकृत शब्द से भूत सूक्ष्म पंचीकृत भूत के सूक्ष्मवस्था कर्मा अपूर्व समवायुभूत कर्मयागा कर्म हे कर्मजन्य अपूर्व धर्म से कहते मीमांसा में यागा धर्म कर्म जन्या अपूर्व अपूर्व के सामीभूत अपूर्व सामवाय समा रही अपूर्व के सामीभूत सामी भूतसूक्ष्मी भूतसूक्ष्मतम ऐसे कोई कहते त ठीक नहीं तजीव भिन्नवाद सारे जीव के अपूर्व अलग अलग है कर्मजन अपूर्व अपूर्व सामवायिक जो भूत है शरीर बनने के लिए पंचीकृत भूत के सूक्ष्म अवस्था वो जाता है आगे नया शरीर बनने के लिए उसको अव्यकृत कहते हैं हो प्रतिजीव भिन्न है भिन्न होने से उस यदि उपाधि कहेंगे तो उपाधि भिन्न विनोन से उपाधि तपाधि तो का भिन्न उपाधि ईश्वर भी भिन्न भिन्न हो जाएगा तथा प्रति जीवन भिन्नवाद ईश्वर उपाधित्वसंभवाद भिन्न भिन्न होने के कारण ईश्वर की उपाधि नहीं होगी कि सामान्य रूप से उपाधि हो जाए सारे भूत मिलकर के सारे जीवों की सामान्य रूप से माया उपाधिता संभव ही पृथ्वी आदि नाम बहुत सारे भूत पृथ्वी जलते पांच भूत है यदि भूत सूक्ष्म उपाधि कहेंगे जीव के अपूर्व अलग होने से भूत अलग है किंतु सामान्य अपूर्व विशिष्ट कह करके पृथ्वीत्व तो जलत्व ऐसे तो कहेंगे तो तो भी पाँच भूत है पृथ्वी आदि सामान्य पृथ्वीत्व तो जलत्वादि सामान्य बहुत है बहुत से उपाधि होगा तो अनेक उपाधि वाला अनेक ईश्वर प्रकृत एकुति व्याकोपाता पा, एकुति एकुति है अजाका लोहित शुक्रकृष्ण एक तत्व एकुति जो है उसके व्याक बिरोपति जाड्य महामारूपेण संभव महामाया कार्य जड़ है उसके अनुसार महामाया में भी जड़े जाड्य है जाड्य विशिष्ट महामाया रूपेण महामाया रूपेण सब जगत की उत्पत्ति होगी संभवे भी न कर्म अपूर्व सामवायितम तो, ये तो जड़ महामाया है उपाधि है उससे उत्पन्न हो ठीक है किंतु कर्मा अपूर्व सामवायित तो न जन्य अपूर्व का संभ, अपूर्व संबंधी ये तो नहीं लेना क्यों न तक बुद्धियादीना कर्म अकारक भूतवि कारकने बुद्धियादीनाद कारक का श्रुतिवकेक विज्ञान यज्ञ तनुति इत्यादि विज्ञान है बुद्धि तो यज्ञ करता है करके कारकत्व तो बुद्धि आदि में लिया वो अपूर्व को नहीं और कारक अवय सेव क्रियास अव्यवका कारक के अवयव जितने कारक कारक के अवय का अनेक कार में एक कारक किसी कारक में क्रिया संवाय क्रिया होती है क्रियाजनकत्व कारकत्व क्रियाजनक क्रिया काश कारक, कारक होगा जैसे देवदत्त कुठार न छिन्नति तो कर्ण कार्य है कुठार कुठार में क्रिया होती है और कर्म है काष्ठ काष्ठ में छिदिक क्रिया होती है तो कारक में ही क्रिया होती है इसलिए वो तो कर्म अपूर्व समवाय नहीं लेना कर्म नहीं लेना वो तो माया ही है अभ्यकृत किंचन कार्यस्य कार्य सेकार प्रकृति दिष्टी भूत सूक्ष्म से अपंचीकृत भूत प्रकृति तो न सात कार्य कारण की प्रकृति नहीं होती कहीं नहीं देखा गया स्व कारण कार्य कारण में कारण है प्रकृति कार्य उसका कार्य विकृति है विकार है स्वयं कार्य कारण की प्रकृति ऐसा कहीं नहीं देखी गई कारण का उपादान कारण स्वयं कार्य होगा उत्पादन कारण तो कारण है कार्य नहीं होगा प्रकृति नहीं होगी कहीं नहीं दिखेगा इसलिए भूत सूक्ष्म है पंचीकृत भूत की सूक्ष्म अवस्था भूत सूक्ष्म जो जाता है अन्य जन्म में शर्य ग्रहण के लिए तदरंग अधिकार आया किंतु वो तो अपीकृत भूत का कार्य है कार्य होने के कारण स्वयं भूत सूक्ष्म स्व कारण की प्रकृति सो कारण अपंचीकृत भूत अपंचीकृत भूत की प्रकृति भूत सूक्ष्म ये नहीं संभव नहीं है भूत सूक्ष्म का तो भूत नहीं लेना पंचीकृत भूत की सूक्ष्म अवस्था अपंचीकृत भूत है उसका कारण क्योंकि अपंचीकृत भूत का ही पंचिकरण होगा पंचीकृत भूत का कारण अपंचीकृत भूत प्रकृति प्रकृति कार्य संभव नहीं से तो क्ष्मीकृतभूत अपूत सूक्ष्म पंचीकृत अपत भूत भूत सूक्ष्म हम पूछते नहीं। भूत सूक्ष्म पंचीकृत है अपीकृत भूत सूक्ष्म पंचीकृत है जो तंद्रहत अधिकरण आया ब्रह्म में भूत सूक्ष्म के साथ जाता है वहाँ अपंचीकृत तो नहीं लेना सूक्ष्म भूत नहीं भूतवा नाम सूक्ष्म अवस्था को भूत का ये पंचीकृत भूत है पंचीकृत भूत का कारण अपंचीकृत होते है क्या स्वशो भूत सूक्ष्म वो कार्य है स्व कारण भूत सूक्ष्म का तो कारण अपचीकृत भूत है तो स्वकरण अपंचीकृत भूत की प्रकृति भूत सूक्ष्म है कार्यस्य कार्य स्वकार प्रकृति न कार्यस्य कस्य दृष्ट कार्य भूतसूक्ष्म न स्व भूतसूक्ष्म का कारण कौन है अपचीकृतभूत कारण की प्रकृति अपंचीकृतभूत की प्रकृति भूतसूक्ष्म नहीं भूतसूक्ष्म में अपीकृतभूत प्रकृति आ गया न सो अपीकृतभूत और भूत सूक्ष्म ये दोनों समान है या कार्य का अनुभाव कौन कार्य है भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म कार्य स्थूलभूत भूत सूक्ष्म है पंचीकृत भूत है अपंचीकृत उसका कारण है इसलिए अपंचीकृत भूत कारण है उसका उसकी प्रकृति भूत सूक्ष्म नहीं इसलिए जो कहते हैं कर्म अपूर्व समवाई भूत सूक्ष्म अभ्या कीक नहीं है तस्मा महाभूतसर्गादि संस्कारास्पद गुणत्रयसा्य माया तत्व अव्याकृतिदिशब्दवाच्यम यह अभ्युवगंत इसलिए अव्याकृते हैं माया तत्व महाभूतसर्गादी संस्कारास्पद माया में महाभूतों की सृष्टि और महाभूतों का सब कारण है माया संस्कार माया में रहेगा सृष्टि इत्यादि सब संस्कार होता है जिस प्रकार सुश्रुति अवस्था में सूक्ष्म सार लीन हो जाता है अज्ञान में यह तो भी सुश्रुति के बाद जगते हैं जब जगते हैं अपने अपने संस्कार लेकर के आते हैं जो सोते समय मनुष्य था उठ जगने के बाद वो मनुष्य होकर जगता है व्याघ्र होकर के राजा सो जाने के बाद उठते समय राजा रहेगा हाँ दूसरा हो जाएगा तो कोई सोएगा नहीं तो राजा भी स राजा ही रहकर जो जिसका संस्कार था जो जितने पढ़ा था जो कार्य किया था उठ कर के आगे कार्य करता है संस्कार रहता है अज्ञान में इसी प्रकार प्रलय काल में माया में सब संस्कार रहता है सारे जीवों का संस्कार भी रहता है अलग अलग जब सृष्टि होते सब अपने अपने घोड़ा को लेकर गाते पुण्य पाप को लेकर के घड़ा को लेकर के डुबा करके रखते हैं बंद करके कर रहता है खोला रहेगा तो मिल जाएगा ऊपर बंद करके डुबा कर रखेंगे फिर जब आएंगे अपने पुण्य पाप लेकर के यानी कि दूसरे पुण्य लेकर को आ जाएगा अपने पाप को छोड़ देगा स्वातंत्र नहीं ऐसा होता तो पाप को छोड़ कर पुण्य लेकर भाग जाते नहीं लाश होते हैं अपना साथ साथ रहेगा तो माया में संस्कार रहता है संस्कार का आस्पद संस्कार काश्रय वे माया तत्व तो है गुणत्रय साम्यम गुणत्रय से साम्यम समाव समस्था सत्वर्जतम त्रिगुण उसको अभ्याकृत माया कुटस्थ अक्षर बहुत शब्द से कहते शब्दावच्यम यह अभ्यपगत स्वीकार करना चाहिए वो अन्न हो अन्न शब्द से कहा उससे प्राण की उत्पत्ति पूर्वस्ल्पे भाष्य में पैले ततचता अव्याकृत अभ्याकृता से प्राण उत्पन्न व्याचिकृष्णवस्थावत अवस्था वाले अवस्थाला से अव्याकृत तो है अवस्था वाला उत्पन्न हुआ इस अवस्था संकल्प होने पर उसे अन्न से प्राण प्राण का तो हिरण्य गर्भ जायते हिरण्य गर्भ है ब्राह्मण ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण अभिद्या काम कर्म भूत समुदाय अभिजाकुर जगदात्मा अभिजाती थे अन्य संग इसे ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ यहाँ पहले प्राण प्राण के लिए टीका में दिया प्राण केसु होता है उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ पूर्वस्पे हिरण्यगर्भ प्राप्ति निमित्तम प्रकृष ज्ञान कर्मचय तद अनुग्रहाय मयोपाधिक्रह्म हिण्यगर्भवस्थाण विवर्तते पहले कोई जीव उपासन करता है कर्म करता है पूर्वस्ल्पे हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्ति हिरण्यगर्भ प्राप्ति के उद्देश्य से इस निमित्त से प्रकृष्टम ज्ञानम हिरण्यगर्भ की उपासना करता है समष्टि प्राण उपासना करता है संवर्ग है उपासना भी विभिन्न प्रकार प्राणोपासने उपासना अहम अस्मी ऐसे चिंतन करके अहंग्रह उपासना या हिरण्यगर्भ उपासना करते करते प्रकृष्ट उपासना करे और कुछ अश्विधादि कर्म कुछ कर्म भी करता है बहुत कुछ कर्म ज्ञान करने पर वो आगे हिरण्यगर्भ गर्भ बनेगा जिसने अनुष्ठान किया उसके पर अनुग्रह करने के लिए मायोपाधिक ब्रह्म भी बरतते मायापाधिक ब्रह्म ईश्वरी अनुग्रह करने के लिए हिरण्य गर्भ भाव स्थाकार भावस्था गर्भ भावस्थ आकार भी बरतते हिरण्य भावस्थ हिरणगर भाव वही प्राण तद विवर्तते वही माए उपाधि ब्रह्म इस रूप से दिखता है सारे जगत विवर्त है वही चेतन माया उपाधि होकर ईश्वर हुआ वही हिरणगर ग्रव से विवर्त हो गया अपच महाभूत समष्टि प्राण बुद्धि उपाधि का होकर के हो गया सच जीवस वो जीव है हिरण्यगर्भ तदवस्थाभिमनी हिण्यगर्भ हिरण्यगर्भ तदवस्थाभि हिण्यगर्भवस्थाभिमा जीव हिरण्यगर्भ कहा जाता है इत ब्राह्मण ब्राह्मण ज्ञान क्रियाशक्तिषिता जग जगत साधारण हिण्यगर्भ के साथ है ज्ञानक्रियाशक्तिष्ठित ज्ञान क्रियाशक्ति विशिष्ट जगत का साधारण समि समष्टि बुद्धि समष्टि प्राण ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति, शक्ति बुद्धि में क्रियाशक्ति प्राण में उससे आश्रित सारे जगत का साधन प्राण उत्पन्न होता है अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाकुर बीज के अंकुर अवस्था है अविद्या काम कर्म भूत समुदाय जो बीज बीज अंकुर बीज का अंकुर अवस्था अविद्या काम कर्म मूल कारण इसे भूत समुदाय है उसका बीज का अंकुर अवस्था है हिरण्य गर्भ जगद आत्मा अभिजाते जगत इस रूप से हिरण्य गर्भ अंकुर जिसके हो इस प्रकार जगत रूप से ब्रह्म ही उत्तम हो जाता है ब्रह्म ही तदाकरण विवृत होता है टीका में ज्ञान शक्ति भी क्रियाशक्ति भी अधिष्ठितम विशिष्टम जगत व्यष्टि रूपम तस् साधारण समष्टि रूप सूत्र संख्या की त्यर्थ ज्ञान शक्तियों से क्रिया शक्ति से सब जीव के अलग अलग अधिष्ठित शक्ति विशिष्ट है जगत व्यष्टि रूपम इशारा विशिष्ट अधिष्ठित विशिष्टम जगत और व्यष्टि अलग अलग है तस् साधारण सबका साधारण समष्टि सब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, विशिष्ट वृष्टि अलग अलग है सबका साधन समष्टि हो जाता है समष्टि रूप समष्टि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इत विशिष्ट सारे प्राण को एक वन में वृक्ष बहुत है अलग अलग नाम में वृक्ष है को मिला करके वन कहते हैं अलग अलग जीव है सबका प्राण बुद्धि अलग अलग है सम सब बुद्धि सबके एक करके सारे प्राणों के अन्य से प्राण और बुद्धि में दोनों अंतःकरण रूप से कहे जाते हैं अंदर दोनों है सूक्ष्म का है अपंजीभूत का कार्य किंतु उसमें शक्ति बुद्धि में ज्ञान शक्ति प्राण में क्रिया शक्ति है, वो का है और रजगुणों का कार्य है प्राण और बुद्धि है सत् सत्वांश का तो दोनों उपाधि है समस्त ज्ञान उपाधि बुद्धि उपाधि हिरण्यगर्भ कहते समषि प्राणोपाधिक भी कहते हैं सर्वसाधारण समि रूप सूत्र संज्ञ सूत्र संज्ञा से सूत्र उसका नाम है हिण्यगर्भ भाष्य में प्राण तो उत्पत्ति आगे मन आदि उत्पत्ति आएगा ओम शनो मित्र शं वरुण